बन हो गई और ईश्वर भी इस बात को जानता था कि मनुष्य बिना काव्य के रह नहीं सकता काव्य में रस चाहिए काव्य में एक सरसा होती है काव्य में जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है तो इसलिए वेद का एक मंत्र भी स्वयं इस बात की घोषणा कर देता है पशती देवस् काव्यम पश्व देवस् काव्यम कि अगर काव्य के दर्शन करने हो काव्य के बारे में चिंतन करना हो काव्य के बारे में जानना हो काव्य के बारे में विषयों का का अन्वेषण करना हो तो वेद को देखिए वेद को स्व ही काव्य का है ना ममार ना जीरियती ना तो कभी ये मरता है और ना कभी ये जीरियती जीर्ण शीर्ण की स्थिति में पहुंच जाता है तो इसलिए स्वस्थ काव्य की रचना स्वस्थ मन वाले करते हैं और अस्वस्थ कविता की रचना अस्वस्थ मन वालों के द्वारा होती है कोई व्यक्ति जीवन से निराश होता है तो उसकी कविताओं में आप देखेंगे कि निराशा ही निराशा मिलेगी हमारी मौत, हमारी मौत की भी हमको खबर नहीं आती हम इतने निराश हैं कि मौत को भी दया नहीं आती कि हमें भगवान उठा ले तो इस तरह से निराशावादी लोगों की कविताओं में पद पद पर निराशा ही मिलती है और उसे सुनने वाले भी निराश और हताश हो जाते हैं कुछ कवि लोग ऐसी कविताएं करते हैं कि जिनकी कविताओं में दर्द होता है पीड़ा होती है और वो पीड़ा की अभिव्यक्ति कवि अपनी कविता में करता है कि ये जिगर जिगरे दर्द ऐसा है कि इसको मरहम नहीं मिलता ये घटनाए ये आघात ये अपने परिवार के द्वारा संसार के द्वारा ऐसी चोटें हमारे ऊपर हमारे हृदय में लगी हैं कि अब इसका कोई मरहम नहीं मिलता है इसको कोई सहलाने वाला इसको कोई सांत्वना देने वाला नहीं मिलता है लेकिन वेद स्वस्थ काव्य की बात करता है रुगण और अस्वस्थ काव्य की बात को वो पसंद नहीं करता है तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि उस काब को में बनाने के लिए उसको सजाना पड़ता है जैसे जो उत्तम गृहिणी होती है अगर उसको थोड़ी सब्जी कुछ खराब सी भी हो लेकिन फिर भी वो अपनी पाक कला का उपयोग करते हुए वो उसे बहुत अच्छा रूप दे सकती है बहुत बढ़िया सब्जी के रूप में वो हमारे सामने प्रस्तुत कर सकती है तो वो क्या वो सब्जी का सजाना हुआ अब वो सब्जी को व्यक्ति प्रेम से रस से स्वास्थ्य से खुश होकर के खाएगा अब इसे उल्टा भी आप लगा सकते हैं। एक ऐसी ग्रहणी है कि जिसको कुछ आता ही नहीं है बनाना ना सब्जी बनाना आता है न रोटी बनानी आती है जिस घर से आई है वहां घर में सब नौकर काम किया करते थे उससे कभी रोटी नहीं बनवाई क्यों तो राजकुमारी की तरह पल रही थी अब राजकुमारी की तरह पल रही तो ठीक है वहां तो चलेगा लेकिन जब दूसरे घर में जाएगी तो वहां कुछ ना कुछ तो अपनी कला का अपनी योग्यता का अपनी विशिष्ट योग्यता का कुछ कुछ दिखाना तो पड़ेगा ना नहीं तो यूं कहेगी कहां से फूवड़ बहु आ गई है इसको कुछ आता जाता नहीं है तो अब ऐसी फूवड़ बहू को कितनी ही बढ़िया सब्जी कच्ची मसाला ये सब दे दिया जाए लेकिन वो गोबर बना के रख देंगे और फिर उसके फिर उसके पति भी डांट मारेंगे उसकी सास भी डांट मारेंगे और जो भी खाएगा जो भी खाएगा वो अच्छा मुंह बना करके नहीं खाएगा बुरा मुंह बनाएगा तो स्वामी जी कहते हैं कि बीच में कुछ ऐसे कभी भी हुए कि जिन्होंने काव्यों को सजाया तो लेकिन उन काव्यों में उन्होंने जी भरकर अश्लीलता का उपयोग किया जो कहते हैं ना कि आदमी के मन में जो होता है ना वही बाहर निकल के आता है हम कितना ही छुपा ले बाहर से कितना ही हम अपने आप को स्वस्थ दिखाएं धार्मिक दिखाएं लेकिन स्वभावों विरतिक्रम पंचतंत्र कहता है कि स्वभाव जो है ना अंदर का इसको मिटाना इसको हटाना इसको परिवर्तन करना सामान्य व्यक्ति के उसकी बात नहीं इसलिए वो स्वभाव आकर के बोलता है और जब आदमी का स्वभाव बोलता है संस्कार बोलते हैं तो फिर कोई गीता कोई वेद कोई शास्त्र कोई पुस्तक कोई उपदेश फिर उसके जरा भी काम नहीं आती तो स्वभाव दुर आई स्वभाव जो है ये आदमी के अंदर जो कुछ भी होता है वो बाहर कहीं ना कहीं उसके मुख से धोखे से उसकी कविता में उसके दोहा में उसके व्यवहार में उसकी क्रियाओं में कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि सूर्यदास यद्यपि बहुत बड़े साहस का काम करके गए थे एक देवी को देख करके उनके मन में एक विकार जगा और उससे पीछा छोड़ाने के लिए उन्होंने देवी के द्वारा लाएगी दो सुइयों से अपनी आंखी फोड़ ली और ये सोच करके फोड़ ली कि अब तो शायद मैं इस काम बेकार के रूप में नहीं फंसूंगा लेकिन जीवन भर फंसे रहे उनकी कविता में आप पढ़ करके देगी वो सारा अंदर का उन्होंने कविताओं में उड़ेल दिया तो स्वामी कहते हैं कि ऐसे काव्यों को सजाना उनको असली रूप देना ये वेद वेद की भावनाओं के विपरीत चल रहा है तो स्वामी क्या कहते हैं कहते हैं कि ये जो अलंकार है यासकाचार्य ने अलंकार शास्त्र सत्रशाम ये, ये पहले सूत्र आ चुका है तो इसकी व्याख्या को छोड़ता हूं कहते हैं याचार्य ने अलंकार शास्त्र बनाया है जिस पर की भाष भी हुए अर्थात विस्तार से लिखा है यासकाचार्य ने भी कोई काब्य अलंकार लिखा होगा कोई है दिलीप जी मिलता अभी काबिलंकार या उन्हीं का ही तो स्वामी जी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो प्रशंसा लायक है उसको पढ़कर के विद्यार्थी कामुक नहीं बनेगा श्रृंगार प्रिय बनेगा तो कहते हैं कि यासकाचारी कृत जो भाष्य बनाया है महिर्षिस्त ने अलंकार शास्त्र जिस पर की भाष भी हुए है अर्थात विस्तार से लिखा है इस आर्स ग्रंथ में गंदे धर्म की रीतियों पर रुचि को बढ़ाने वाले रस कुछ भी नहीं है स्वामी कहते हैं कि इस निरुक्त के निरुक्त के जो भाषाकार यास्क हुए हैं उन्होंने इस रीति से इसकी व्याख्या की कि इसको पढ़ने वाले पर कुंस्कारों का कोई प्रभाव नहीं होता कुसंस्कार बनते नहीं कितु सुसंस्कार बनते हैं और जो कुसंस्कार होते हैं वो मिटते चले जाते हैं अब ये कितनी बढ़िया बात है कि एक चीज बुरी चीज तो मिटती जाए और अच्छी चीज का भार अच्छी चीज का जो उपयोग है अच्छी चीज का जो निर्माण है वो बनता जाए तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी को पढ़ना हो तो ये जो रुचि को बढ़ाने वाले जो रस हैं, ये आपको यास्काचार्य के अलंकार में नहीं मिलेंगे और इसका मुकाबला नवीन अलंकारों के साथ कीजिए ग्रंथों के साथ कीजिए जिनमें गंदापन झूठ और श्रृंगार भरे पड़े अब ये जो आजकल जो अलंकार पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं काव्य अलंकार उनमें बहुत आ, मतलब गंदे गंदे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि अंदर जो है वो बाहर तो आएगा अब मैं दोहा बनाऊं तो दोहा में भी वही होगा मैं कोई श्लोक रहता तो श्लोक में भी वही होगा मैं कोई व्याख्यान लोग व्याख्यान में भी वही होगा कोई अंदर का छिपा हुआ जाएगा कहाँ वो कहीं ना कहीं अपना तो प्रभाव दिखाएगा तो कह रहे हैं कि आजकल जो काव्य अलंकारों का अध्ययन स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों के द्वारा कराया जाता है वो व्यक्ति को विद्यार्थी को श्रंगारस में डाल देते हैं फिर वो उन्हीं भावनाओं में बेहतर रहता है और फिर उन्हीं भावनाओं में केवल अपने आप को ही नहीं बहाता फिर एक दूसरा साथी भी ढूंढ लेता है और इस तरह से एक बर्बादी की प्रक्रिया उस युवक के जीवन में चल पड़ती है और ये सब प्रभाव केवल उन गंदे अलंकारों का है जिसको कि हमारे विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं इसलिए जहां तक संभव हो, हो सके वहां तक स्वस्थ काव्यों का निर्माण करना चाहिए स्वस्थ काव्यों को पढ़ करके हमें अपने मन के अंदर एक उत्साह और पवित्रता का भाव लाना चाहिए आगे कहते हैं कि अब जैसे अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इसको आप लोग स्वयं पढ़ लेना ये थोड़ा सा अश्लील है आगे कहते हैं छठा दर्शन वेदांत उत्तर मीमांसा है जिसके कर्ता ब्यास जी है उन्होंने ब्रह्म को कारण बतलाकर जगत को कार्य कहा है अब हम फिर वापिस दर्शन पे आ जाते हैं अब दर्शन का दर्शन कर लेते हैं तो वेदांत का मतलब है वेद का अंत यानी वेद का सार तो वेद का सार महर्षि व्यास जी ने लिखा और उन्होंने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तो पहला सूत्र बनाया और फिर दूसरा बनाया जन्मादस्यता अभी सूत्र में आप देखेंगे कि इस सूत्र में कारण और कार्य का सिद्धांत काम करता है कैसे जन्मादि यमादस्यता यथ जिससे यस्य जिसकी यानी जिस जिस परमात्मा से यथा जिस ब्रह्म से जिस परमात्मा से जिस सृष्टि का यश जिस सृष्टि का जन्म आदि जन्म यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये तीनों अवस्थाएं जिस परमात्मा के कारण संभव होती है जिन परमात्मा के कारण से तीनों अवस्थाएं है घटती हैं उस परमात्मा की ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य उस परमात्मा की ब्रह्म जिज्ञासा करो उसको जानो तो वहां पर परमात्मा को जानने की भी बात कह दी गई है और परमात्मा क्या करता है उसका भी विचार इस एक सूत्र में कर दिया है और यहाँ पर कार्य कारण कार्य का सिद्धांत भी दिखा दिया कि कोई भी स्थिति सृष्टि का कोई भी पदार्थ सदा एक स्थिति में नहीं रहता है हम कितना ही प्रयास करें पर उसकी स्थिति को हम बदल नहीं सकते तो कहते हैं कि आप देखें कि उस वेदांत दर्शन में कारणकारी का सिद्धांत बताया गया है और वो किसी भी दर्शन के विरुद्ध नहीं जाता चाहे मीमांसा उठा के देख लीजिए मीमांसा भी क्या कहता आता तो धर्मजिज्ञासा और धर्म कौन का वैदिक धर्म धर्म का मतलब वहां पर वेद का धर्म है और वेद की व्याख्या ईश्वर को छोड़कर के संभव ही नहीं है ईश्वर को कैसे छोड़ोगे सा पर सा वर्णन तमे विदित्वा त्रिब्रमती ये बहुत सारे ऐसे मंत्र है ईश्वर तो के गुणों की चर्चा उसके वर्णन का उल्लेख और उसके उसके जानने के बहुत सारे उपाय वेद बतलाता है तो इसलिए मीमांसा दर्शन भी सबर स्वामी जी ने एक जगह बहुत दुख से लिखा है वो उसका मैं भाव बताता हूं पंक्ति का वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं रही वो कहते हैं कि मुझे बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है क्या लिखना पड़ रहा है कि वेद में मैंने किसी भी स्थान पर यानी चारों वेदों को ले सकते हैं चारों वेदों में से मैंने किसी भी वेद में कोई ऐसा स्थल नहीं पाया कि जिसमें मूर्ति पूजा को समर्थन मिलता हो बहुत दुख के साथ लिख रहे हैं आपने शायद किसी ने ध्यान दिया हो तो देख लेना वहां ऐसा आया है वहां पर कि कि मुझे कोई ऐसा स्थल नहीं मिला कि जिसमें मूर्ति पूजा को समर्थन मिलता अर्थात वो चाहते थे कि मूर्ति पूजा का समर्थन मिले अब और इस तरह की घटना मैसूर में जब मैं मीमाशा दर्शन पढ़ता था तो वहां भी घट गई जब पढ़ते पढ़ते पंक्ति आई तो मैंने उनसे कहा मगर गुरुजी इसमें तो मूर्ति पूजा का खंडन दिखा रहे हैं और आप ये गणेश जी की मूर्ति और ये कलेवा और के, के, केले के पत्ते और ये सब आप इस तरह से एक मूर्ति का आप पूजन पाठ कर रहे हैं तो बोले कि हाँ बात तो ठीक है लेकिन लोग को कुछ सहारा चाहिए उनको कुछ चाहिए सामने क्योंकि मूर्ख लोग होते ना उनको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए जैसे लेनिन और स्टालिन वगैरह जो हुए हैं जहां पर कम्युनिस्ट का शासन है अभी भी होगा शायद तो वहां उनको भी सहारा चाहिए तो उन्होंने उन नेताओं के के सामने जाकर के जूते उतारे करके हाथ जोड़ने शुरू कर दिए धूप दिखाना शुरू कर दिया मालाएं पनाने शुरू कर दी और कामना पूरी, कर, पूरी करने के लिए उन्होंने अनेक तरह की कामनाएं रख दी तो ये क्या ठीक है उन्होंने ईश्वर को नहीं माना तो लेनिन और स्टालिन को मान लिया पर बात तो वही है तो कहा कि ये वास्तव में जो ये सबर स्वामी कह रहे हैं वो ठीक ही है लेकिन हम ये सब केवल केवल लोकाचार की दृष्टि से कर रहे हैं तो सबर स्वामी को वहां बहुत दुख हुआ कभी ढूंढना पंक्ति मुझे मिलेगी तो मैं देखूंगा तो कहते हैं कि वहां वेदांत दर्शन में ब्रह्म को कारण और जगत को कहा है और कार्य कांड इन दोनों पदार्थों की जांच की है उन्होंने अपने अनुभव से ये ये निष्कर्ष निकाला कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता हालांकि कार्य के बिना कारण तो हो सकता है लेकिन कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है और ये सिद्धांत आज पूरे जगत में काम कर रहा है कोई भी इसका खंडन नहीं कर पाता क्योंकि हर चीज कार्य कारण के सिद्धांत पे चल रही है चाहे वो कर्मफल हो चाहे वो किसी चीज का निर्माण हो चाहे पाप पुण्य हो चाहे पुनर्जन्म हो कुछ भी हो कहीना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसमें कारण कार्य का सिद्धांत गहराई से काम कर रहा है तो कहते हैं कि व्यास जी ने पहले सृष्टि का वर्णन किया यानी इसी में ही जन्मादेश और अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रलय वर्णन किए गए हैं फिर अनेक शास्त्र है उनमें अनेक तरह के प्रलय वर्णन किए गए अर्थात खोलते स्वामी जी वैशिष्टिक में अप्रमेय मंडल तक अच्छा अप्रमेय मंडल क्या है तो मुझे यही समझ में आता है कि वैशिष्टिक में आया है नित्यम परिमंडलम परिमंडल का अर्थ वहां पर परमाणु किया है तो परमाणु वहां पर जो किया है उसका आकार प्रकार उन्होंने गोल बनाया है परमाणु का मतलब गोल गोल जैसे सूर्य गोल है पृथ्वी भी गोल है तारे भी गोल दिखाई देते हैं यानी हम जिस चीज को विस्तार रूप में देखते हैं तो वो गोली दिखाई देती इसलिए भु पृत्वी, पृत्वी गोल है इसलिए इसका नाम ही पड़ गया भूगोल भू यानी पृथ्वी पृथ्वी गोल इसलिए इसका नाम भूगोल पड़ गया तो कहते हैं कि ये जो परमाणु है ये नित्य है और वो नित्य की बात सतर स्तम से नहीं करते वो कहते हैं कि ये जो आकाश को छोड़कर के पृथ्वी जल अग्नि वायु ये जो चार तत्व द्रव्यों के जो परमाणु हैं, यही ही हैं। है कोई ये कह सकता है कि वहा सांग दर्शन में तो सत्र स्तम को नित्य माना जाता है और यहाँ पर महर्षि कड़ाद और महर्षि गौतम पृथ्वी से लेकर के चल रहे हैं और आकाश के तो परमाणु ही नहीं मानते हो तो विरोध हुआ कि नहीं हुआ नहीं विरोध नहीं है एक होती है दीर्घ अल्पकालिक नित्यता और एक होती है दीर्घकालिक नित्यता यूं जिसको कहते हैं कि सदा ही नित्य इसमें कोई परिवर्तन की संभावना ही नहीं है तो जब कणाद ने पृथ्वी परमाणुओं की या जल परमाणु आदि की बात की तो उनका आशा नित्य इतना ही कहने का है कि वो शाश्वत नित्य नहीं मानते दीर्घकालिक उसकी नित्यता मान सकते हैं या यूं कह सकते हैं अल्पकालिक नित्यता है वास्तव में परमाणु कणाद की दृष्टि में और गौतम की दृष्टि में वो पृथ्वी का परमाणु ही नेता है क्योंकि व्यक्त जगत है तो उन्होंने अपनी अपनी विज्ञान की खोज या सृष्टि की खोज उन्होंने व्यक्त जगत से की और व्यक्त जगत से हमें व्यक्त दिखाई देता है तो इंद्रियों से जो जगत चक्षुगोचर होता है इंद्रियों से जो जगत हमें दिखाई देता है वहां से दोनों विद्वानों ने अपनी खोज अपनी सृष्टि के बारे में विस्तार किया वहां उन्होंने खोज शुरू की हमें पृथ्वी दिखाई देती है सामान कथन है वैसे पृथ्वी में दिखाई नहीं देती है जल में दिखाई देता है अग्नि दिखाई देती है तो उन्होंने फिर यहीं से अपनी बात का प्रारंभ किया कि, कि इनको जानो और फिर प्रलय विवो यहीं से प्रलय विवो वो पर परमाणु तक ही प्रलय मानते हैं उससे पीछे वो अहंकार या तन्मात्रा या वहां तक नहीं जाते तो इसका मतलब है कि उनमें कोई विरोध नहीं है वो इस अपनी शुरुआत यहां से करते हैं और योग और शांख जो है वो अपनी व्याख्या वहां से शुरू करते हैं सत्र स्तंभ से करते हैं और आगे कह रहे हैं कि वैशेषिक में अप्रमेय मंडल यानी अप्रमेय का मतलब है कि जब मूल परमाणु है तो प्रमेय तो है ही नहीं क्योंकि फिर में तब बनेगा जब उससे कोई चीज निर्माण होगी जब उसका कोई परिमाण होगा महत परिमाण होगा लघु परिमाण होगा अब वो परिमाण तो है ही नहीं क्योंकि परमाणु परमाणु का परिमाण नहीं है वैशिष्टिक कार्य की दृष्टि में परमाणु का परमाण नहीं है हाँ जब अनेक परमाणु से मिलकर के कोई चीज बनती है तब उसका हरस परिमाण दीर्घ परिमाण महत परिमाण ये सब परमाणु की चर्चा वहां पर की जाती है आगे कहते हैं गौतम ने परमाणु तक और सांग अवसांगकर्ता ने प्रकृति तक वर्णन किए ठीक है, है। परंतु वेदांत में महाप्रलय का वर्णन किया है महाप्रलय वर्णन मतलब यहीं से शुरू कर दिया जन्मादस्य और कहते हैं कि ये जो रूपादि रूपाधिमत्वाद भिपर, दर्शनात ये, ये सूत्र आता है दो दो पंद्रह का है कहते हैं कि रूपादि वाले होने से रूपादी वाले जो परमाणु है ना इनके बस ये जो रूपादी वाले जो पदार्थ दिखते हैं ना ये तो हमें अनित्य दिखाई देते हैं किंतु इनका जो अंतिम है परमाणु वो नित्य है और कहते हैं कि जो इन रूपादी पदार्थों को ही नित्य मान करके चलता है वो धोखा खाता है और वो और वो बड़ी तकलीफ उठाता है क्योंकि उसने उस चीज को नित्य मान के नित्य मान करके अपना जीवन प्रारंभ किया है कि जो नित्य कभी हो ही नहीं सकता जैसे सुबह आचार्य सोमदेव जी कह रहे थे कि न जाने किस क्षण इस शरीर का पतन हो जाए बैठे बैठे आदमी लुढ़क जाता है खड़े खड़े व्याख्यान देते देते नीचे गिर जाते हैं तो क्योंकि चूंकि ये शरीर है और इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है हम नहीं जानते हम कहा जानते अब हम मान लो मई बैठा हूं और एक बात को बोला अरे पश्चिम औस हो गया पश्चिमोतानासन में कर लिया तो क्या पता लगेगा आप लोग आप तो कहोगे भाई उठो भाई और उठने कहां है वो तो गया काम से <laughs> या कर लिया तो कहते हैं कि मृत्यु जो है वो शरीर में परिवर्तन क्रिया को दर्शाती है कि शरीर में हर समय परिवर्तन हो रहा है और कौन सा उपकरण कौन सा आग, जो साधन है किस समय बहुत दूषित होकर के और जीवात्मा उस शरीर से निकल जाए हम पता नहीं लगा सकते कितनी प्राणायाम करो कितनी व्यायाम करो लेकिन अंदर का तो हम कुछ देख ही नहीं सकते इसलिए अपने शरीर पर अपने बल पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बली हू मैं ये हूं मैं वो हूं पर एक बार चरखा घूमा और बात खत्म हुई एक बार चरखी घूमती है बस मृत्यु की तो कहते हैं कि ये जो लोग नित्य मानते हैं रूपादि वालों के कहते हैं विपरीय दर्शनात् मिथ्या जान से पीड़ित हैं वो मिथ्या दर्शन से पीड़ित हैं आगे कहते हैं कि इस तरह दूर दृष्टि बुद्धि से देखा जाए इस हाँ इस महाप्रलय में परमात्मा और उसकी सामर्थ ही स्थित रहती है इस तरह दूरदृष्टि बुद्धि से देखा जाए तो छहों शास्त्र अपनी रीति पर वर्णन करते हैं इनमें वृद्धता किसी तरह की नहीं है तो कहते हैं इस महाप्रलय में परमात्मा और उसका जो सामर्थ है स्वाभाविक जो उसका सामर्थ है बस वही बना रहता है उसके गुण उसके कर्म उसके स्वभाव उनमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होती उनमें कोई भी परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं होती है बस वो जैसा है वैसा है उसके बनाए हुए पदार्थ भी वैसे ही हैं। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आए तो वो मैंने ही आगे होके कहा मैंने कहा कि देखो शास्त्रों में वहां ब्राह्मण शब्द आता है और हमारे पौराणिक भाई व्याख्यान ब्याख्या, करते हैं कि ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुआ मुखात जाए थे क्या है मंत्र ब्राह्मणों से मुखम मुखम आसी यानी ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण के हो ब्राह्मण जो है वो मुख से उत्पन्न हुआ अब मुख से कैसे उत्पन्न होगा मैंने कहा मुख से तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और आज भी हम मुख से उत्पन्न नहीं होते तो उन्होंने तर्क दिया जी पहले कभी ऐसा होता था मैंने कहा ईश्वर के नियम नहीं बदलते आपसे पांच हजार साल पहले भी कुत्ते ऐसी भोगते थे जैसे आज भोग रहे हैं अब पांच हजार साल की रिकॉर्डिंग हमारे पास होती तो हम सुनवा देते देखो जो 5000 साल पुराने कुत्ते हैं अर्जुन जब गया था घूमने के लिए द्रोणाचारी के साथ तो कुत्ता भौका और फिर एक लब्ब ने उसके मुंह में बाढ़ भर दिए थे वैसा ही दिखेगा तो मैंने कहा ईश्वर के नियम नहीं बदलते हैं। हम नियम बदलते रहते हैं और हम भी ईश्वर के नियम को नहीं बदल सकते उनमें विकृति तो ला सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते अब कोई कभी आंख यहाँ है तो हमें पीछे और आंख लगाने था कि पीछे पीछे भी देखकर पीछे क्या चल रहा है भाई आज सामने चल रहा है इसको ही नहीं इसको ही देखने में हम कितने परेशान होते हैं पीछे और देखना शुरू कर देंगे तो जाना जाने कितनी तकलीफ हमारी बढ़ जाएगी तो हम तो दो ही को से देखने परमात्मा ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया है तो आगे कहते हैं कि अब मूर्ति पूजा बुथ परस्ती पर फिर विचार किया जाता तो इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसी कोई देख ले कहते हैं पारासर और आसलायन ग्रह सूत्रों में मूर्ति पूजा का नाम भी नहीं है स्वामी जी कहते हैं पाराशर जो जी जिनको कहा है यानी जो सत्यवती के पुत्र थे पाराशर व्यास कहते हैं उनके ग्रंथों में और आसलायन ग्रह सूत्रों में जो बहुत सारे ग्रह सूत्र है उनमें कहते हैं कि इनमें मूर्ति पूजा का नाम भी नहीं है कहीं भी मूर्ति पूजा की विधि विधान उसमें नहीं है और आगे कहते हैं कि कल्प सूत्रों में मूर्ति पूजा वर्णनी कल्प सूत्र का मतलब जैसे स्रौ सूत्र है गृह सूत्र है शुल्वादी सूत्र है सुल्भ सूत्र में गणित है पूरा प्रमेय निर्मेय और जामिति वगैरह उसमें है और बाकी जो सूत्र है कल्प का मतलब मतलब जिन जिन ग्रंथों में वैदिक यज्ञों का या वैदिक कर्म कांडो का विधि पूर्वक विधान किया गया हो उनको कल्प सूत्र का है और इन्हीं कल्प सूत्रों की आ, की अच्छी तरह से स्वामी जी ने आ, अपनी बुद्धि से विवेचना की और फिर हमारे लिए एक संस्कार विधि का निर्माण कर दिया अब अब हमें सब कल्प सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं कि वहां बच्चा क्या करे वहां किसुदिशा में बैठे वहां क्या करे उन्होंने सार निकाल दिया और सोलह संस्कारों के आधार पर हम आप कोई भी संस्कार करवा सकते हैं तो ये स्वामी जी की जो संस्कार विधि है वो उन्ही कल्प सूत्रों का सार है और स्वामी जी भी इस बात को जानते थे कि बहुत ज्यादा विस्तार करने के लिए ना तो आदमी के पास समय है इसलिए संक्षेप में उन्होंने अपनी विधि बना करके और हमें सौंप दी तो इन कल्प सूत्रों के आधार पर स्वामी जी ने संस्कार विधि का निर्माण किया तो कह रहे हैं कि उनमें भी कहीं नहीं मिलता है मूर्ति पूजा का विधान और मिले तो समझना चाहिए कि वो आजकल के किसी विधवा ने डाल दिया है या यूं कह सकते हैं। जब से जैनियों को देख करके हमारे पौराणिकों के मन में भी खलबली मच गई कि हमारी भेड़ है तो सब जैनियों में जा रही हैं तो इनको कैसे पकड़े पकड़ में आते नहीं जल्दी पूछ पकड़ो तो वो खींच के चली जाती है तो इसलिए फिर उन्होंने मंदिर बनाकर करके अपने मंदिरों में भी मूर्तियों की स्थापना कर दी कि भाई ठीक है कम से कम भेड़ दूसरे घर तो जाने से बचे अपने घर में रहे और फिर यहां लिख दिया कि अगर जैन मंदिर बीच में आ जाए और पीछे हाथी दौड़ा चला आ रहा हो तो जैन मंदिर में मत जाना भले हाथी के नीचे कुचल जाओ अब क्या दोष है जैन मंदिर में जाने से अगर हमारे प्राण बचते हों तो हमें क्या समस्या है हम वापिस जैन मंदिर में से बाहर निकल जाएंगे लेकिन इतने कठोर विधान बना दिए इस तरह के हाथी भी अगर दौड़ा चला रहा हो पीछे मारने के लिए अब उस उस विधान बनाने वाले से ये पूछना चाहिए अगर तेरे को हा, हा, हा, हा, हा, पागल हाथी के सामने दौड़ा दिया जाए है पीछे पागल हाथी आ रहा हो और और वो मारने को आ रहा और और तू दौड़ जितना दूर दौड़ सकता है तो तू जैन मंदिर के अगर अगर अकस्मात आ गया तो तू उसमें जाएगा नहीं जाएगा अब खुद तो जाने का कोई अवसर नहीं मिला होगा पर हमारे जैसों के लिए और उन, उनके लिए ये विधान बना दिया कि जैन मंदिर आए तो घोषणा मत बिलकुल एकदम सख्त विधान है चाहे हाथी नीचे कुजल कुमार तो ऐसे ऐसे विधान जो है वो हमारे इस तरह के जो मनीषी हुए हैं जो अदूरदर्शी हुए हैं उन्होंने ऐसे ऐसे विधान बना करके हमारी दुर्दशा कर दी है तो मैसे दयानंद जी ने उस दुर्दशा को थोड़ा सा संभाला है उसी पर हम चले साध ओम अंतरिक्षम शांति पृथ्वी